आद्याशक्ति महामाया तथा शक्ति साधना श्री कृष्ण कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले आद्याशक्ति रूपी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए वे संसार को मुक्त करके सृष्ट स्थिति और प्रलय कर रही हैं उन्होंने सबको अज्ञानी बना डाला है वे जब द्वार से हट जाएँगी तभी जीव भीतर जा सकता है बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती है नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते इसीलिए पुराणों में है सप्तसती में मधुकैडभ का वध करते समय ब्रह्मादि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मोवाच तम स्वाहा तव सधा त्वे व सत्कार सप्तसती संसार का मूल आधार शक्ति शक्ति ही है उस के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं अविद्या मोहमुग्ध करती है अविद्या वह है जिससे कामनी और कांचन उत्पन्न हुए हैं वह मुग्ध करती है और विद्या वह है जिससे भक्ति दया ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई है वह ईश्वर मार्ग पर ले जाती है उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा इसीलिए शक्ति की पूजा पद्धति हुई उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है जैसे दासी भाव वीर भाव संतान भाव वीर भाव अर्थात उन्हें रमण द्वारा प्रसन्न करना शक्ति साधना सब बड़ी विकट साधनाएं थीं दिल लगी नहीं मैं माँ के दासी भाव से और सखी भाव से दो वर्ष तक रहा परंतु मेरा संतान भाव है स्त्रियों के स्तनों को मातृ स्तन समझता हूँ लड़कियाँ शक्ति की एक एक मूर्ति हैं पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है बंगाल में सरवता अर्थात उस शक्ति स्वरूपणी कन्या की सहायता से वर मायापास काट सकेगा यह वीर भाव है मैंने वीर भाव से पूजा नहीं की मेरा संतान भाव था कन्या शक्ति स्वरूपा है विवाह के समय तुमने नहीं देखा वर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है परंतु कन्या निशंक रहती है ईश्वर दर्शन तथा तो ऐहिक ज्ञान या अपरा ईश्वर लाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्य संसार के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती दर्शनानंद में मग्न हो जाने पर भक्त का हिसाब किताब नहीं रह जाता नरेंद्र को देखने पर तेरा नाम क्या है तेरा घर कहाँ है यह कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती पूछने का अवसर ही कहाँ है हनुमान से किसी ने पूछा आज कौन सी तिथि है हनुमान ने कहा भाई मैं दिन तिथि नक्षत्र कुछ नहीं जानता मैं केवल श्री राम का स्मरण किया करता हूँ